शिव पुराण वायवी संहिता श्री कृष्ण बोले भगवान आपने मंत्र का महात्मा तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ जिसे मंत्र ग्रहण करने के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था वह बात मुझे भूली नहीं है उपमन्यु ने कहा अच्छा मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है उस षडध शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है यह विज्ञान देता है और पासबंध को छेड़ करता है इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं शिवशास्त्र में परमात्मा शिव ने सांभवी शक्ति और मांत्री तीन प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है गुरु के दृष्टिपात मात्र से स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है वह साम्भवी दीक्षा कहलाती है उस दीक्षा के भी दो भेद हैं तीव्रा और तीब्रतरा पाशों के छीण होने से जो शीघ्रता या मंदता होती है उसी के भेद से ये दो भेद हुए हैं जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है वही तीब्रतरा मानी गई है जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है उसे तिब्रा कहा गया है गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं वह शक्ति कही गई है क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं इसमें पहले होमकुंड और यज्ञ मंडल का निर्माण किया जाता है फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पाप नहीं हुआ उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या न शिवाचार न मुक्ति और न सिद्धियाँ ही होती है अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देख कर, गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे जो मोह वश इसके विपरीत आचरण करता है वह दुर्भृद्धि नष्ट हो जाता है अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है क्योंकि वह परमाशक्ति प्रबोधानंद रूपणी ही है आनंद और बोध का लक्षण है अंतकरण में सात्विक विकार जब अंतकरण द्रवित होता है तब बाह्य शरीर में कंप रोमांच स्वर विकार नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं कंठ से गदगदाणी का प्रकट होना नेत्रों से अस्त्रुपात होना शरीर में स्तंभ जड़ता तथा स्वेद आदि का उदय होना शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करें जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना गया है विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है जैसे शिव है वैसी विद्या है जैसी विद्या है वैसे गुरु है शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है शिव सर्वदेवात्मक है और गुरु सर्व मंत्रमय अतः संपूर्ण यंत्र से गुरु की आज्ञा को सिरोधार करना चाहिए यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार कपटपूर्ण पूर्ण न करे गुरु आज्ञा दे या न दे शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य रहे ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाले जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है वही सैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है यदि गुरु गुणवान विद्वान परमानंद का प्रकाशक तत्ववेदता और शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है दूसरा नहीं ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता